इस्टा, इस्टा देश में है, के में विषय विषय के पीछे संबंध उसको ग्रहण करेंगे ये ये भाव प्रदान जय। प्रकृति विकार कार्य सब कर देता है योगी ये तीसरा सिद्धों मधु प्रतीका इनके मधु प्रतीक शब्द से संज्ञा नाम ये तीन सिद्धि कहते हैं यश्च कर्णपंचकूपजयादिगम्य इंद्रिय के जो ग्रहणादीपंचक्रहणस्वस्मता के जय से अधिगम्य प्राप्त प्राप्त होते हैं सिद्धि प्राप्त होती है टीका में विदेहां इंद्रिया कर्णभावो भाव देह के अपेक्षा के बिना इंद्रिय में कर्ण विषय संबंध होता है विकरण भाव देशह देश काल विषय सापेक्ष देह के बिना इंद्रिय विषय दूर दूरदेश अतीतादि काल विषय में संबंध देश कश्मीर आदि यहाँ बैठ कर के काश्मीरी स्थान आदि में इंद्रिय का संबंध काल अतीतादि विषय सूक्ष्म आदि सूक्ष्म वस्तु को भी ग्रहण कर लेगा जयाद सर्व प्रकृति विकार वशित इंद्र जयाथ ग्रहण सर्व सर्वस्मिता के आगे अन्वय आया अन्वय के साथ इंद्रिय के जय होने से सानव इंद्र जयात विषय इंद्र का संबंध होता है ऐसे जीतने पर सर्व प्रकृति विकार वशुत्व ये प्रधान जय प्रकृति विकार के वशी वश अश्वस्थितिवसी ये सब उसके वश में हो जाते हैं प्रा सिद्धयो सिद्ध यो मधु प्रतीका उच्यते योग में मधु प्रतीका ऐसे संज्ञा है योगशास्त्र निष्नाते ही उच्यंते योगशास्त्र में जो निष्णात डूबे हुए स्नान करना होता है स्नात निष्णाते शास्त्र में पारंगम निपुण उनके द्वारा इसे कहा जाता है नाम मधुप्रति का नाम से वस्यानि इंद्र से, से विषय के साथ इंद्रिय अपने वश में आ जाए कोई आपत्ति नहीं इंद्रिय में स्वयं करेंगे इंद्रिय जय हुआ जय करने से विषय के साथ इंद्रिय अपने अध्यय हो किंतु इंद्र का जो कारण प्रधान आदि उनका क्या या उनको कैसे वस में कर लेंगे इतः एताश तीसरा सिद्ध हो मधु प्रति का उचंद एताश्य कर्ण पंचक में पांच रूप है उनको जीतने से प्राप्त होते हैं सिद्धि कर्णान इंद्रिया पञ्चरूपाणि इंद्र के पांच रूप है पांच इंद्रिया नहीं इंद्र के पांच रूप है ग्रहणस्म स्वस्तान्वयाथवत्ज ये सिद्धि प्राप्ति होती है एक तुम्हारे होती नेन्द्रियजयेता सिद्ध अभी तो पंचायत केवल इंद्रियजयक फलनी सिद्धूपज फल सिद्धि कवलमकू पंचो ग्रहणसूपस्मतान्वयागया ऐसे में ही ग्रहण आदि पंच रूप तद अंतर्गत प्रधान प्रधानादि प्रधान सब कुछ उसके अंतर्गत होने से इंद्र के साथ कारण आदि इंद्रिय के कारण आदि ले लेना तो उसमें कारण में भी प्रधानादि आ जाते हैं उससे ये सिद्धि की प्राप्ति होती है ते, ते ज्ञान क्रिया रूप ईश्वर हेतव संयम साक्षात पारंपरियेण संपादित स्विद्धपसंहारंपात श्रद्धा द्वारेन यदर्थ तस्याष अन्यतख्याभूतिर्दर्शयति ज्ञान क्रियारूप ऐश्वर्य ज्ञान में क्रिया में जो ऐश्वर्य उसका हेतु है साईम साइम से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ये साईम जितने हैं साक्षात पारंपरेण च चसिद्धोपसंहारित्रद्धा संपादित न साक्षात संयम करने पर परंपरा से भी स्वसिद्धि उपसंहार संपादित स्वसिद्धि जिस जिस संयम से जो जो सिद्धि है नासिका में गंध सभी कहा गया योग शास्त्र में ऐसे प्राप्त होने पर उसमें श्रद्धा होती है संपादित श्रद्धा के द्वारा सिद्धि के उपसंहार प्राप्ति मेरा न अभी का फल होगा प्राप्त होने पर श्रद्धा होती है श्रद्धा होने पर फिर इसमें प्रवृत्ति होती है इसके द्वारा यदर था, वस्तुतः ये सब सिद्धि प्राप्ति करके इसी में चमत्कार दिखाने के लिए नहीं उससे ही कुछ पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है सिद्धि स्वल्प कुछ प्राप्त होने पर उसमें श्रद्धा होती साधन में साधन करते करते साधक कभी होताश सो जाता है कुछ नहीं हुआ क्या होगा तो इसे कुछ प्राप्त होने पर तो उसमें श्रद्धा होती आगे प्रसन्नता पूर्वक फिर प्रवृत्ति होती है इतने है किन्तु वैराग्य चाहिए उसका तो मुख्य प्रयत्न है मुख्य का साधन सत्व पुरुष प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान ये भेद ज्ञान क्या और अभांतर विभूति दर्शे थी उसके अंतर्गत तो उसके कुछ अन्य विद्धिय दिखाते हैं सत्य पुरुष अन्यता ख्याति सर्व भावाधिष्ठात सर्वज्ञात सत्व पुरुष अन्य ख्याति मात्र ये जो योगी सत्व है और पुरुष इसका इसके दोनों की जो अन्यता है भेद ख्याति है ज्ञान भेद ज्ञान मात्र केवल इसे संयम करके ध्यान करते करते दोनों का भेद ज्ञान और कोई चिंतन नहीं समाधिष्ठ होकर के दोनों का भेद ज्ञान होता है इतने होने पर सर्व सर्वभाधिष्ठात्रितम पदार्थ का अधिष्ठान हो जाता है सर्व सर्वज्ञातृत्म असो का ज्ञाता हो जाता है निर्धत रजस्तमो मलस्य से बुद्धिसत्व परे वैशारध्ये पर वशीकार संज्ञायाँ वर्तमान सत्तो सत्वपुरशान्यता ख्यातिमात्र प्रतिष्ठा सर्वधिष्ठातृत्व सर्वात्म गुण व्यवसायत्मक स्वामीन चैत्र प्रति अशेषदृश्यात्मतिषंत निर्धतरजस्तमल से बुद्धिसत्स बुद्धि सत्वण हे रजगुण भी तमगुण भी हे जबत जब रजगुण तम गुण कम निर्धत निर्धत रजस्तम मलुष्य रजस्तम रूप जो मल हैतराम दूत मल रहित हो गया अंत शुद्ध हुआ बुद्धि सत्त परे वैशारध्य अत्यंत स्वच्छ हो जाता है से वैशारद्य स्वच्छ होने पर परशीकार संज्ञा पर वशिकार वैराग्य होता है उसमें स्थित वर्तमान से सप्तुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठा से सत्तपुरुष अन्यता ख्याति मत स्वरूप प्रतिष्ठा उसमें स्थिर रहता है तो सर्वभाविष्ठा तृत्व सर्व पदार्थ का अधिष्ठान हो जाता है सब पदार्थ अधिष्ठान से क्या होगा का स्वामी होता है सर्वात्म गुण व्यवसाय व्यवसायत्मक स्वामीन क्षेत्र सर्वात्मान गुण गुण ही सर्वात्मक है सत्वर उनका ही परिणाम होकर के सारा जगत होता है व्यवसाय व्यवसायत्मक व्यवसाय निश्चय व्यवसाय होता है उसका विषय ज्ञान ज्ञान का विषय ज्ञान का विषय व्यवसाय जितने जड़ आदि कुछ सब कुछ गुणा ही है स्वामीनम क्षेत्रज्ञ प्रति स्वामी क्षेत्रज्ञ पुरुष है उसके प्रति जितने गुणा सब कार्य है प्रति अशेष दृश्यात्म उपतिष्ठा थे सारा दृश्य होकर के उसके प्रति उपस्थित होते हैं उसके सामने ये सर्वभावाधी सतितम और तो भी है टीका में निर्धतरजस्तमोमलतया वैशारद्यम वैशारदी विशारद से भाव वैशारद्यम स्वच्छ अत्यंत स्वच्छ हो जाता है अंतकण रजगुण तमोगुण के अभाव होने से केवल सत्तुण ततः परा वशीकार संज्ञा ये वशीकार संज्ञा उसका नाम है पर अत्यंत निरतिशय रजस्तमोभ्यापकृतम ही चित्त चित्त अवश्य अवश्यमासी तदुपशम तदुपसंमितो तदवश्यम योग्यो वशीन रजतमगुण से उपलब्ध युक्त होकर उप्लब त मिश्रण से युक्त होकर चित्तसव अवश्य आसती अवश्य नहीं था अभी नहीं तदुपश रजस्तमगुण जम हो जाता है शुद्धसत्व ही केवल होता है तदवश्यम योगी न वसी न योगी की वश योगी के वश में सब हो जाता है चित्त अपने अधीन हुआ तस्मिन वश्य योगी न सत्यो पुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठा तस्मिन वश्य चित्त अपने वश में होने पर योगी का जो सत्य पुरुष भेद ज्ञान उसे प्रतिष्ठा होती स्थिर हो जाता है चित्त वश में नहीं तो एक विषय चिंतन करते मन कहीं जाता है जब अधिनय में हो जाता है संयम कहता धारण ध्यान समाधि जिस में किसमान स्थिर होता है तो सत्त पुरुष का जो भेद ज्ञान भेद है उसमें तो प्रतिष्ठित होता चित्त तब तो सर्व भावान अधिष्ठात स्वभाव का नियामक हो जाएगा अधिष्ठाता होकर के विवरण करते हैं सर्वात्मान गुणा है व्यवसाय व्यवसायत्मान जड़ प्रकाश रूपा व्यवसाय हो गया जड़ प्रकाश हो गया जड़ तदन तो क्रियम क्रिया संबंधी ऐश्वर्य का सौका हो कहते होकर जो भाष्य में सर्व्ञातृत्व सर्वात्म गुणा शांत्यपदेश्य धर्मत्वेन व्यवस्थिता अक्रमोपारूढ़ विवेकज ज्ञान में अर्थ सबका ज्ञान होता है सर्वात्मक गुण है सर्वात्मक सब शांत उदित तो धर्मत्वेन शांत शांतअतीत तो उदित तो वर्तमान अव्यपदेश भविष्य सब धर्म है सब पदार्थ में से धर्म वाला है पदार्थ व्यवस्थिता गुणान गुण इस धर्म विशिष्ट होकर के स्थित है उनका ज्ञान हो जाता है ज्ञान कैसे अक्रम उपारूढ़ सामान्य व्यक्ति को तो क्रम से एक के बाद दूसरा उसके बाद तीसरा ज्ञान होगा योगी को क्रम से नहीं एक साथ विवेकजम ज्ञान हो जाता है ये तेसा विशो का नाम सिद्धि ये सिद्धि का नाम है विशो का शोक रहित हो तो जाता उस समय याम प्राप्त योगी सर्वज्ञ क्षीण क्लेश बंधनो वशी बिहारती जिस सिद्धि को प्राप्त करके योगी सर्वज्ञ हो जाता है क्षीण क्लेश यस्य क्लेशरूप यूपंधन क्षीण हो जाता है तो सबके सब उसके अधीन में वशी विहरण करता है सुख से टीका में अस, अस्यापि द्विधा सिद्धे वैराग्याय योगी जन प्रसिद्ध संज्ञा अ दिविधा सिद्धि ये जो सिद्धि इससे भी वैराग्य चाहिए सर्व अधिष्ठातृत्म सर्वज्ञातृत्व ये दोनों से भी वैराग्य होने के लिए योगी जन प्रसिद्धि संज्ञा कहते ये विश्व का नाम सिद्धि है क्लेशाच बंधना च कर्मा अविद्यादि क्लेश बंधने कर्म तानि क्षीणा यस्य क्षीणा क्लेश बंधना जिसका क्लेश बंधन क्षीण हो गए ऐसा हो करके वसी होकर के विहरण करता है योगी आगे टीका मैं संयम पुरुषार्था फल्वाद विवेक ख्याम से पुरुषार्थता दर्शयत विवेक ख्या पर वैराग्य उपजनन द्वारे न कवल्यम फल आह संयम पुरुषाथ आभास जितने संयम करने पर सिद्धि की प्राप्ति कही गई फल प्राप्ति होती है वस्तुतः तो ये पुरुषार्थ नहीं है पुरुषार्थ का आभास है जैसे दुष्ट हेतु को कहते हेतु आभास हेतुवत् आभाषते थे हेतु आभाष चिद्वत् आभाषते थे आभास कहते वेदांत में ये संयमांतर से जो फल प्राप्त होता है कुछ कुछ सिद्धि अनिमादी जो सिद्धि है ये पुरुषार्थ नहीं है पुरुषार्थक आभास है पुरुषार्थ आभास फलम यम ता नहीं पुरुषार्थ आभा फलानी पुरुषार्थ के आभास फल लोग अभिव्यक्की उसको फल समझ करके बड़े खुश हो जाते हैं बहुमान्य बहुमान करके करोड़ों करोड़ों रुपया कट करो फिर मर गया, गया कहा गया पता नहीं थोड़े समय अकेले बहुत बड़े प्रसिद्ध उनके पीछे भी लोग चलते हैं करोड़ों करना कुछ साधु लोग भी भागते हैं उनके पीछे अपना लक्ष्य छोड़ करके ये पुरुषार्थ आभास है वस्तुतः पुरुषार्थतः विवेक ख्या संयम से पुरुषार्थता दर्शय विवेक ख्याति में सहिम करने पर उससे भी वैराग्य अभी बताएंगे विवेक ख्याति से भी वैराग्य ये, ये पुरुषार्थ दिखाने के लिए विवेक ख्यात है पर वैराग्य उपजन द्वारा फलम आह विवेक ख्याति होने पर निरत वैराग्य होता है, है पर वैराग्य की उत्पत्ति पर की उत्पत्ति के द्वारा फल होता है कई फलम मुख्य प्रा, फल प्राप्त होता है तो विवेक के ख्याति विवेक ज्ञान होने पर वैराग्य दृढ़ होता है वेदांत भी विवेक वैराग्य कहते हैं विवेक होने पर वैराग्य दृढ़ होता है जब वैराग्य दृढ़ नहीं होता है तो वस्तुतः तो विवेक नहीं होता है शब्द से तो कह देंगे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शब्द से कहीं आत्मा सत्य तदा निथ्या किन्तु ये अंदर ग्रहण नहीं होता है ये विवेक नहीं कहा जाता है शब्द रट करके तो कोई बोल देगा वास्तव यदि विवेक होता है तो वैराग्य होना चाहिए मिथ्या वस्तु यदि निश्चय होता है कुछ तो उसमें क्यों आसक्ति होती है आसक्ति वासना बढ़ने का कारण उसमें विवेक नहीं सत्य तो बुद्धि है दिव्य के ख्याति होने पर यदि प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान हो जाए वास्तव तो अत्यंत वैराग्य होता है पर वैराग्य निरति से वैराग्य उसके द्वारा कैवल्य फल कहते कैवल्यम जितने सिद्धि है कुछ नहीं है थोड़े कुछ प्राप्त होने पर यदि प्रवृति हुई अधिक सिद्धि को छोड़ कर आगे बढ़े तब तक तो आगे सत्तपुरुष अन्यता ख्याति को प्राप्त करेगा यदि वो थोड़े कुछ सिद्धि में चमत्कार से लोगों को दिखा करके उसके फल लाभ सम्मान धन आदि लेने लग गया तो आगे प्रगति नहीं होती है बाद में सत्तपुरुष ख्या विवेक ख्याति हुआ तदवैराग्यादपि तो उससे भी वैराग्य वो तो सत्य का कार्य है पुरुषत शुद्ध है उसमें भी वैराग्य से दोष बीज बीज क्षय कारण है तब तो कैवल्यम जब तक तो बीज कारण है तब तो तक तो फिर दोष जन्म आदि प्राप्त होगा सब नष्ट होने पर कैवल्यम केवल स्वभाव कैवल्यम फिर मुख्य होगा गुणों के साथ संबंध नहीं होगा यदा अस्व होती योगी में ऐसे विवेक विचार होता है क्लेश कर्म क्षय सत्व अयम विवेक प्रत्यो धर्म क्लेश अविद्यादि क्लेश कर्म क्षय होने पर पाप और कर्म से ही विवेक नहीं होता है <coughs> कर्म क्षय होने पर ऐसे विचार होता है सत्व से अयम विवेक प्रत्यो धर्म विवेक प्रत्ये जो विवेक ज्ञान होता है सत्वगुण का धर्म है सत्वम चे अपे न्यस्तम सत्वरजस्तम में तम गुण के अभेशा तमगुणों को जीतने के लिए रजगुण आवश्यक है रजगुणों को जीतने के लिए सत्वगुण है किन्तु तो त्रैगुण्यो विषया वेदा नैगुण्यो भाव अर्जुन गुणातीत तो होने के लिए सत्वगुण का भी त्याग सत्व से हे पक्ष न्यस्तम हे अत्याज्य पक्ष में रखा गया पुरुषों से विलक्षण है पुरुष से अपरिणामी शुद्धो अन्य सत्वाद सत्व से शुद्ध हे पुरुष अन्य हे अपरिणामी हे वो अपना स्वरूप जान करके स्थिर आनंद रहना चाहिए सत्वगुण में आग्रह करे राग आसक्ति करे तो पूरा नहीं हुआ एवं तत्व विरज्य मानस्य तब पुरुष विवेक ख्याति सत्वगुण का कार्य है सत्व गुण है उससे जो विरक्त होता है यानि कलेश बीजानी क्लेश के बीज कारण है उस और दग्धशाली बीज कल पानी अप्रसव समर्थानी तानी स मनुष्य प्रत्युतम गच्छे जैसे बीज धान के बीज है थोड़ा दग दहन हो गया आग लग गया थोड़ा भुन गया भुना हुआ हो गया गर्म हो गया उसको लेकर एक अच्छी जमीन में डालो तो अंकुर नहीं होगा दग्ध हो जाने पर धान बीज नहीं होता है दग्धशाली बीज कल्पाने उसके समान हो गए क्ले से बीज कर्म कारण अप्रसव समर्थानी प्रसव के लिए समर्थ प्रसव समर्थ न प्रसव समर्थित अप्रसव समर्थ प्रसव के लिए समर्थ नहीं सक्त नहीं है आगे अंकुर नहीं होता है ता मन सा प्रत्यम गचंती ऐसा जो क्लेश विजय है मन के साथ सबली समाप्त तो हो जाते हैं तब तो कई भले प्राप्त करता है योगी टीका में यदा योगिना क्लेश कर्म एवं ज्ञान होती क्लेश कर्म होने पर इसे ज्ञान होता है ज्ञान किम्भूतम कैसे ज्ञान होता है कि सत्व का ही विवेक प्रत्यय धर्म है सत्व हे अज्य है पुरुष शुद्ध है अन्य इस प्रकार ज्ञान होता है तत्त तत्र व्याख्या तत्वाद सुगम आगे भाष्य में जो कहा गया है सरल है क्योंकि इसकी व्याख्या विभिन्न स्थल पर हो गई है तेसु प्रलिनेसु जब लीन हो जाता है बीज क्लेष कर्म मन के साथ पुरुष पुनर्दम ताप तापत्र न भूंगते तभी तापत्र का भोग नहीं करता है आध्यात्मिक तदा गुणाना आध्यात्मकौतिद कर्म क्लेश विपाक कर्मकलेशकस्वेण अभीवक्ता चरता प्रतिप्रसवे पुरुषस्य अत्यंतिक पुष्स आत्युण कै तदा कैबल्यूप प्रतिष्ठा चिंतक्तिर क्लेश कर्म क्लेश विपाक कर्मकलपूपेण अभीवक्ता गुण ही कर्म क्लेश विपाक जातियायी भोग सर्व से अभिव्यक्त होते मन में वही सब गुण ही सब गुणों का कार्य है वो गुण चरितार्थ हो गए चरित अर्थ ये ये शाम उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया गुण तो प्रकृति भोग और अपवर्ग भोग तो बहु जन्म में भोग करते करते कितन आदिकाल से भोग करता है अपवर्ग भी हो गया जब विवेक के ख्याति होगी प्रतिप्रसवे पुरुष तो प्रलय हो जाता है लीन हो गया पुरुष से आत्यंतिक गुणवियो कैवल्यम पुरुष गुण से हो तो गया गुण के साथ पुरुष का संबंध नहीं होगा प्रकृति के संबंध होने से ही पुरुष में बंधन है गुणवियोग आत्यंतिक हो गया वही कैवल्यम तथा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष पुरुष चित्तीशक्ति स्वे प्रतिष्ठा यहा चित्तीशक्ति चित्तीशक्ति चैचिदूपुर स्थित मुक्त हो गया संप्रति कल्य साधने प्रवृत्त योगि प्रत्यु संभव तक उपदशति कवल्य के साधन में है योगी विघ्न उसमें अवश्य संभव है श्रेयांशी बहु विघ्न श्रेय कार्य सिद्ध करने के लिए विघ्न बहुत तो है त तो निराकरण कारण विघ्न निराकरण का कारण उपदेश करते हैं स्थान उपनिमंत्रणे संग स्मयाकरणम प्रसंगात स्थान उपनिमंत्रणे योगी अभी बताएंगे चार प्रकार योगी है वो जब योग साधना करते हैं फिर देवता लोग आकर के सा, सामने आ जाते हैं आकर कहते आइए आपके लिए स्थान बड़े सुंदर है ये आप इसमें रहिए या भोग कीजिए बड़ी सुंदर सुंदर सब भोग्य वस्तु दिखाएंगे उपनिमंत्रण तो निमंत्रण बड़ा करके प्रशंसा से बुलाएंगे उसमें संग समकरणम संग तो नहीं होनी चाहिए असमय होता है अपने को बड़ा मानने लगा बहुत को मिलने लगा कितने सम्मान मिलता है थोड़े थोड़े साधक में सम्मान प्राप्त होने पर वैराग्य के अभाव और विवेक के अभाव के कारण कभी कभी ऐसे भावना आ जाती है कि तेज कितने बड़े हो गए ये तो इतने दिन से वही रोटी खाकर पड़े क्षेत्र में हाँ हम तो कितने लाख रुपए इकट्ठी कर दिए कितने उन्नति होगी कोई यदि व्यक्ति इसे क्षेत्र को टिका कर रहता है उसको क्या समझते है तो ऐसे ही सामान्य है <laughs> संसार में भार रुपए हम कितने रुपए इकट्ठी कर दिए कितने हमारे भक्त बन गए लोगों को धर्म प्रचार करते हैं बड़ा हम साधना करते भजन करते कराते हैं बड़ा खुश होकर के अपने इतने बड़े मानते हैं फिर बड़े को भी आदर नहीं करते हैं तो हम कितने बड़े हो गए अभी थोड़ा उनसे पढ़े तो क्या हो गया अभी तो हम हमारे कितने बड़े बड़े भक्तों बन गए <laughs> ये तो क्षेत्र में जाकर रोटी खाते है तो उसमें स्मय इसको कहते हैं अपने को बहुत मानना बड़े हम हो गए बहुत हो गया थोड़े से कुछ नहीं है ये तो जैसे बच्चे कुछ नहीं कुछ मिल गया लकड़ी के कुछ खिलौना बड़े खुश हो गया भूख लगती है रोता है कोई खिलौना दे दिया खुश हो गया कुछ मिल गया कुछ नहीं मिला उसे कुछ नहीं होता है बाद में फेंकता भी कहीं मिल जाने पर खुश हो गया इसी प्रकार कुछ मिलने पर ऐसे में जो कृतार्थ मान लेते कि हो गया सो कोई साधक को बैठा साधन करने में कुछ शब्द थोड़ा कुछ दृश्य देखने लगा तो हो गया आत्म साक्षातकार खुश हो गया कहीं शब्द कुछ सुना बस इतने मात्र से ये बहुत कुछ फिर बस ये अपने कृतार्थ मान लिया सब हो गया बस खुश होकर के और कुछ नहीं करना दूसरे से सम्मान प्राप्त होने से क्या होगा अपने हाथ तो ला गया व्यर्थ हो गया इसे संग स्मया करण हम नहीं करे और स्मय होता है देवता जब हमको हमारे पास आकर प्रार्थना करते बड़े बड़े लोग हमको का आ करके सम्मान करते हम कृतार्थ होगी ये अभिमान है स्मय हो। अभिमान हो जाता है अभिम सुरापनम गौरव घोररौरव प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा तय तक सुखी भवि ये गौरव घोररौरवे गौरव घोररौरव प्रतिष्ठा इतनी जल्दी नहीं अभिम सुरापनम गौरव घोररौरव अभिमान होता है सूरा के समान मद्यपान करने पर जैसे गिरते हैं सिर में चोट लगे फिर उससे खुशी है दूसरे दिन फिर और पीते हैं सिर में चोट लगे तो नहीं कोई कहेगा अगर ड्रेन में गिरा तो कहे तुम लोग को बेकूब हो तुमको क्या पता है उसमें जो आनंद है दूसरे दिन और पीकर गए फिर ड्रेन में गिरे तो और आता है खुश है चोट लगे तो भी कोई आपत्ति नहीं अपने को वीर समझते है बुद्धिमान समझते समे सूरापान अभिमान अभिमान इस प्रकार सूरापान के समान हो जाता है अभिमान इतने हो जाता है तो फिर और कर्तव्य आकर्तव्य बुद्धि नहीं और जो पूज्य है उनको भी सम्मान नहीं करेंगे और अभिमान सुरापान गौरवम घोर रौरव रौर नरक के समान है गौरवम प्रतिष्ठा तो सुा है ये साधन काल में ऐसे थोड़े प्राप्त होने पर यदि बहुमान अपने मानने लगा गया आगे प्रगति नहीं त्रय तक छोड़ करके सुखी होना चाहिए ये संगषमया करणम किसले पुनर्निष्ट प्रसंगात कहीं संग आसि करके कुछ सिद्धि आदि का फल ग्रहण कर लिया भोग लगा फिर अनिष्ट प्रसंग ही यही करने का है संगषमया कर्णम टीका में भाष्य में पहले चुर खल अमीर योगिन चार प्रकार योगी प्रथमक मधुभमि प्रज्ञा ज्योति अतिक्रात भाव्यारेनाशुअल तवृतमात्र ज्योति प्रथम प्रथमकल अभ्यास कराए प्रवृतम ज्योतिर्ष ज्योति प्रकाश प्रभुते आरंभक्राह ये प्रथमकल हो गया दूसरा है मधुभूमिका मधुभ भूम्य भु, भूमि में मधुभूमि में स्थित है ऋतम भरा प्रज्ञो द्वितीय ऋतम भरा प्रज्ञा यित सत्यम विभर्ति ऋतम भरा प्रज्ञा बुद्धि है आत्मविशेक विवेक है द्वितीय है उसके पश्चात भूतेन्द्रिय तृतीय स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयाथवत्व भूत जय पहले कहा था चौवालीस मंत्र में ग्रहण इंद्रजय इंद्रजय तो करने तृतीय स्वरूप भावितेश भावनी रक्षाबंध जब भावितेश जितने वस्तु है और होने वाला जितने विवेकाधि कर्तव्य है भावनीय है भावित हो गया जो जिनका संपादन हो गया सर्वत्र कृत रखा बंध स्व निष्पादित उनसे कर्तव्य ता कर लिया आगे जो करना है भी हो जाएगा कर्तव्य साधना कर्तव्य साधना आदिमान कृत है हाँ कृत्य को काट देना कर्तव्य साधना आदिमान कर्तव्य का साधन से कर लिया ऐसे तृतीय है चतुर्थ अतिक्रांत भावनियः भावनीय जो प्राप्त करना है सो अति कल्याप्त कर, तो कर लिया ये चतुर्थ तस्य चित्त प्रतिसर्ग एक अर्थ चित्त का प्रलय करना एक अर्थ बाकी बचा और सब कुछ कर लिया सप्तः प्रातभूमि प्रज्ञा प्रातभूमि प्रज्ञा सात प्रकार है ये पहला आया है द्वितीय सूत्र में टीका में ये संतिते स्थानी ये स्थानी न देवता है महेंद्रदि इंदिरादि ते रूप निमंत्रण तस्म संग न कर्तव्य है वो आकर के प्रशंसा करके स्तुति करके, करके बुलाएंगे निमंत्रण देकर आए आपके लिए भोगे इसमें संग आसक्ति और उसमें स्मय नहीं करना चाहिए पुनर्निष्ट प्रसंगात तथा यम देवा स्थानीय उपमंत्रित तम योगिन एकम निर्धारितुम जिस योगी को देवता लोग को स्तुति करते हैं बुलाते हैं एक को निर्धारण करने के लिए यावं तो योगिना संभवंत तावंत तो एवा जितने योग्य संभव है उनको पहले कह दिया चार प्रकार तत्र प्रथम कल्पिक से अभ्यास करने वाला है अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति न पुनर्वशीकृत ज्योति ज्ञान प्रवृत्व हुआ अपने अध्ययन में नहीं हुआ परचित्ता परचित्ता आदि विषय का ज्ञान नहीं हुआ ऐसा हो गया प्रथम कल्प सतथा द्वितीय कहते रित्त प्रज्ञा यत्र इधम उत्तम रित्तम भरा ततर प्रज्ञा ये सूत्र पहला आया है प्रथम पाद में अठतालीस सूत्र सही भूतेन्द्रिया जिजिस भूत को इंद्रिय को जीत जीतना चाहता है अभी जीतता नहीं है द्वितीय है तृतीय हो गया भूत इंद्रिय जय ते नहीं स्थूल आदि स्वर्पूक्षण से इंद्रिय जय और ग्रहण स्वरूप स्मिता अन्वय अर्थवत् स्वयंकरण से भूत जय पहले ये दूसरा इंद्रिय जय भूत ग्रहण स्थूलस्वसूक्षा अन्वयाथवत्तसाईमसे भूतजय ग्रहणस्वतार्थवत्तसाइम से इंद्रियजय तो भूतइंद्रिजय दौन ग्रहणमें चूतेंद्रििया जिता स्थूलादी और ग्रहण में सायम से भूत और इंद्रि को जीतलिया तमेंवाहु सर्वे भाविताव कृतरक्षाबंधन सर्वे सु भावित सुखाथ निष्पादित है भूत जय होने से परचितादि ज्ञान आदिशु परचितादि का ज्ञान हो जाता है कृत रक्षाबंध उनको सब प्राप्त करके रखा है यतस्ते न च्यवते और उससे च्युत नहीं होता है समय हमेशा ये सामर्थ्य रहता है अभावनीय है, है जो विश्व का आदिशु आगे प्राप्त होने वाला पर वैराग्य पर्यतु सबसे अंत में परवैराग्य ये सब कर्तव्य है कर्तव्य साधनवान अभी साधन उसके पास है पुरुष प्रयत्न से साधन विषय से व साध्य निष्पादक होता तो साधन विषय में पुरुष प्रयत्न करेगा तो साध्य की निष्पत्ति होती है साध्य का निष्पादक होता है प्रयत्न साधन में प्रयत्न करना चाहिए साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन ने अन्यतर प्रयत्न करेंगे तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी ऐसे साधन क्या है वास्तव समझ करके तो प्रयत्न करना चाहिए चतुर्थ में चतुर्थ चतुर्थक्रांत भावनीय तस् भगवत जीवन मुत्य चरम देह चित्त प्रतिसर्ग एक अर्थ उसका बचा जीवनमुतहे मुत देह चरम देह यगे आगे आगे जन्म प्राप्त नहीं करिया। चित्त लय करना ही एक बचा तदेतेषु तो योगीसु उपमंत्रण विषय योगिनम अवतर सार प्रकार योगियों में योगी मे उपनिमंत्रण विषय की कौन तधुभूम मधुमती त मधुमती भूमि साक्षात्कत ब्राह्मण सेवा सत्शुद्धिपश्यंत स्थनप्रय ये जो मधुभूमि का है मधुमति द्वितीय है साक्षात गुरुवत तो ब्राह्मण से टीका में दिया है प्रथम कल्पिक के तब महेंद्रादीना तत्प्राप्ति प्रथम कल्प अभ्यास कर रहा है आदि की प्राप्ति संभव नहीं तृतीय तेर न तेर न, ते न उपनिमंत्रणीय तृतीय में भी उनके द्वारा निमंत्रण प्रार्थना कोई आवश्यक नहीं भूत इंद्रिय वसित्व नहीं ब्राप्त भूत इंद्र वसंक प्राप्त कर ले तृतीय कल्पा और चतुर्थ में क्या पर के सम्पत्ति है आसंग आशंका दूरोचारित चतुर्थ में तो अत्यंत तो वैराग्य है तो संघ की प्राप्ति ही नहीं तो उसका निषेध क्यों करेंगे इसलिए पारी शिष्या द्वितीय द्वितीय में ही ये सब प्राप्त होते हैं ऋतंभर प्रज्ञ तदउप निमंत्रण विषय यदि भाष्य में दिया द्वितीय होता है जो पर प्रज्ञा द्वितीय में रितंभर प्रज्ञ हाँ द्वितीय एवं रितम्भर प्रज्ञ विषय द्वितीय होता मधुभूमि का है हाँ ठीक है ऋतंभर प्रज्ञा द्वितीय हो गया वहाँ आ करके सब लोग को प्रार्थना करते हैं प्रशंसा करके बुलाते हैं कैसे रहे हैं? हाँ। ब्राह्मण से स्थान देवा सत्व सिद्धि अनुपश्यंत अंतगुण सिद्धि देकर के स्थानेर उप निमंत्रण इस स्थान से आकर के प्रार्थना करते भोर यह आश्यताम यह रम्यताम यहाँ बैठे यहाँ रमण कीजिए कमन यो यम भोग यह सुंदर कमनिया तो एवं कन्या कितने सुंदर कन्या है रसायन दम जरा मृत्यु कुछ औसत लेकर देते हैं काओ। ना जरा कि ना मृत्यु होगी ये सब से जरा मृत्यु नहीं है जहनम ये जहन देखा आकाश में जहाँ चाउो हमी कल्प द्रमा दिखा देते देखो कल्पद्रमा हु मंदा कि गंगा है सिद्धा महर्ष देखो उत्तम अनुकूल अफसर अवसर देखो उत्तम स्त्री और बड़े अनुकूल है भो करो दिव्य श्रोत्र चक्षुशी सूत्र दिव्य है बैठो कर सुनो देखो सब कुछ वज्रोपम काय शरीर वज्र के जैसे हो जाएगा पेड़ के ऊपर से छलान लगा तो कुछ नहीं होगा शरीर सब गुण ही सर्वमितम उपार्जित में आयुष्म और ये सब अपने गुण से कर्म से ये सब अपने उपार्जन किया भोग कीजिए प्रतिपद इनको लीजिए ग्रहण कीजिए बड़े प्रतिपद्यता अक्षय अजर अमर स्थान है देवान प्रियम देवान है हा देवानाम प्रियम देवताओं के अत्यंत प्रिय सब भोग्य है एवं अभिद्यमान ऐसे जो कहा जाएगा योगी को क्या करना चाहिए संग दोषान भावे संगजन दोष का चिंतन करे दोष चिंतन करके संगस में नहीं करना चाहिए यही है कुछ प्राप्त होने पर अभिमान आसक्ति छोड़ना तभी बचना है स्वल्प कुछ प्राप्त होने पर आसक्ति और अभिमान हो गया पतन चढ़ना कठिन है पतन बड़े सरल हो जाता है सावधान रहना चाहिए ओम पूमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य से पूर्णमेवा वशिष्यते ओम शांतिः शांतिः शांतिः